और इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। ऊपर के दो लेखों में जो कुछ भी कहा गया है वो सब प्रत्यक्ष प्राकृत एवं स्वयं सिद्ध सत्य है मुझसे कोई पूछे कि कौन कहता है दास्ता स्वतंत्रता से अच्छी है तो मैं कहूंगा और साफ साफ कह दूंगा कि सारे पंडित पुरोहित मौलवी मुल्ले, पोप और बिशप कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची आज्ञा ज्ञान हमारे पास है इसे आंखें बंद करके मान लो इसी के अनुसार चलो अकल को दखल ना दो जो कोई इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को अपौरुषीय हैं, मनुष्य बुद्धि के बाहर है न मानेगा वो अनंत या असीम समय के लिए नरक की यात्रा भोगेगा या चौरासी में फिरता फिर चाहे तुमको धर्म पुस्तक की बात ही भरी नजर पर उसे जरूर ही मान लो नहीं तो तुम नास्तिक हो, हो इत्यादि। क्या ये मानसिक स्वतंत्रता है या गुलामी की कठिन बेड़ी हमारे गले में धर्म पुस्तकें आशा और भय के डोरे से बांधी जाती है एक और शैतान हमारी गर्दन दबोचने को तैयार है और दूसरी ओर परमेश्वर महाराज या अल्लाह मियाँ अपना डंडा लिए लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं इस धर्म रूपी चक्की के दोनों पार्टों के अंदर मनुष्य आंख बंद करके पीसे जा रहे हैं इस पर भी कहा यह जाता है की सत्या सत्य का विवेचन करने वाली बुद्धि तुम्हें मिली है तुम स्वतंत्रता पूर्वक सत्य सत्य के निर्णय के अधिकारी हो परमात्मा दयालु है वो तुम्हें स्वतंत्रता देता है की तुम अपनी पसंद से काम करो बेचारे बेपढ़े दिनहीनों से पुरोहित जी कहते हैं तुम पढ़ पढ़कर नहीं समझ सकते कुरान का समझना आसान नहीं बाइबिल को जान लेना टेढ़ी खीर है। है। हमारे हाथ में स्वर्ग की कुंजी है। चले आओ हम तुम्हें अभी ठीक ठिकाने पर पहुंचाए देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा गले की लंगोटी में तीन मुहर सोने की कहती है बुलबुल बुल, मैं पार लगा दूंगी सुन अर्थात अज्ञानी लोगों का जीवन लड़कपन जवानी और बुढ़ाई सोने की अशरफिया है बुलबुल बुल, पुरोहित और पंडित इन्हें पार लगाने का धोखा देते हैं हमारे खैर खा खुदा फरमाते हैं कि धर्म पुस्तक मनुष्य के तर्क की पहुंच से कहीं परे है मनुष्य बुद्धि उसके रहस्य को नहीं जान सकती मैं भी कहता हूं कि बात सत्य है मनुष्य बुद्धि से खारिज पागल खाने के निवासियों के लिए ही आपकी धर्म पुस्तकें बहुत उपयुक्त है इस तरह हमारे मन मंदिर से परम पूज्या भगवती बुद्धि को बहिष्कृत करके हमें नरक के भय रूप सर्प के सामने खड़ा किया जाता है और कहा जाता है इस सर्प का भय करो नहीं तो तुम अपने आप को खो बैठोगे मैं तो यही कि इस सर्प का सर को दो दो भय के भूत को विदा कर आंखें खोलो देखो सत्य असत्य उचित अनुचित का भेद बतलाने वाली कसोटी तुम्हारे पास है अगर दिमाग ईश्वर के भय की धुआंधार गर्म हवा और धूल से भरी हुई आंधी से जल सहारा का जंगल बन गया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा हमें बच्चों की तरह बहलाने फुसलाने के लिए केवल नरक का भय ही नहीं किंतु स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन भी दिया जाता है अगर तुम डर से बुद्धि को विदाई नहीं दे सकते तो बाबा कुछ उत्कोच यानी रिश्वत लेकर ही अक्ल का खैर बात कहो लेकिन स्वाभाविक सत्य सनातन धर्म कहता है कि बुद्धिमान समझदार विचारशील व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और निष्ठा उसी बात पर हो सकती है जिसकी जड़ में खुली ठोस सर्वमान्य घटनाएं हो जिसका आधार विशुद्ध सत्य बातों पर हो बात तो वही मान्य लायक होती है जिसमें धमकी घुमड़ी से काम न लिया गया हो वासनाओं को न भड़काया गया हो आशा और भय का सहारा न लिया गया हो बल्कि बुद्धि सीधे साधे स्पष्ट शब्दों में विवेक से काम लेने के लिए छोड़ दी गई हो और विवेक ने अपना आखिरी फैसला दिया हो मन को सारी योग्यताओं ने हमारे सारे इंद्रिय ज्ञानों ने हमारी बुद्धि ने मिलकर ये कहा हो की अमुक बात निस्संदेह मान लेने योग्य है क्योंकि हमने इसे ताच कर खरा पाया है तो हम उसे जरूर मानेंगे इसमें किसी भी पंडित या पुरोहित की सिफारिश की नहीं है। वाचक वरत, विश्वास किसी पुरस्कार या रिश्वत से पैदा नहीं होता विश्वास की उत्पत्ति निर्दोष प्रमाणों से होती है किसी इनाम या रिश्वत का वादा सबूत नहीं हो सकता रिश्वत से बात की वस्तु स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ सकता ना इससे बात सिद्ध होती है ना इससे कोई संदेह दूर होता है ना किसी शंका का समाधान इससे संभव है रिश्वत या इनाम के बल पर किसी बात का किसी से मनवाना या कहलवाना ईमानदारी नहीं बेईमानी है असत्य है छल है धोखा है दुष्टता है बदमाशी है किसी हाकिम को चाहे बदनाम पुलिस का सिपाही हो डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट हो या चाहे जज या जूर रिश्वत तभी दी जाती है या रिश्वत का वादा तभी किया जाता है जब झूठ को सत्य कहलवाना होता है हमसे स्वर्ग के सुखों का वादा इसलिए किया जाता है कि हम धर्म पुस्तकों की मिथ्या कल्पनाओं को सत्य कहने लगे मनुष्यों सावधान इस रिश्वत के वादे से बचो नहीं तो तुम तो मारे ही जाओगे तुम्हारी आगे आने वाली संतानों का भी सत्यानाश होता रहेगा अगर मैं कह दू कि धरती के केंद्र में एक ऐसा हीरा है जिसकी परिधि 500 मील है मेरी इस बात का जो विश्वास करेगा उसे एक करोड़ रुपया इनाम मिलेगा तो क्या आप इस बात को प्रमाण मान लेंगे क्या ये वादा प्रमाण है इस बात का कि 500 मील परिधि वाला एक हीरा भूगर्भ में मौजूद है बुद्धिमान लोग तो तर्कशास्त्र की कसौटी पर इस कथन को परखना चाहेंगे युक्त, युक्त प्रमाण मांगेंगे हाँ धोखा देने वाले और ढपोर शंख लोग धन के लाभ से चाहे ऐसे झूठ को सत्य कहने लगे मैं तो सभी धर्मों की पुस्तकों से उद्धरण देकर बतलाता कि मेरा दावा बिल्कुल सच्चा है लेकिन मुझे विश्वास है कि मतवाला महाराज इतने लंबे लेखों को स्वीकार नहीं करते इसलिए यहाँ ही रुकना पड़ेगा चमत्कारों मोजों या और अनहोनी बातों को प्रकटित घटना बतला लोगों की आंखों में धूल झुकना धर्म नेताओं का ही काम है इससे मनुष्य की मानसिक स्वतंत्रता पर पत्थर डाला जाता है जहाँ आत्मोद्धार के लिए विश्वास को प्रधानता दी गई वहाँ बुद्धि का गला घोटा गया इस प्रकार की बातों ने बेहूदा और दायित्व, भले और बुरे की पहचान की कसौटी पर पर्दा डाल दिया है मजा ये है कि इन सारी अनुचित चेष्टाओं के होते हुए भी जन साधारण पर सनातन अर्थात नैसर्गिक धर्म का प्रभाव बना ही रहा और समय समय पर झूठ का पर्दा खोलने असत्य का गढ़ ढाहने को अविश्वासी नास्तिक निर्भीक लेखक और और वक्ता होते ही रहे, और सत्य की क्रमशः जय होती रही। आज हमें संसार का रंग पहले से बहुत बदला नजर आ रहा है, चाहे अल्लाह लेन चढ़ाए मेरी गर्दन अपने को तैयार क्यों ना खड़े खड़ा चाहे धर्म नेता हमें रात दिन ईश्वर महाराज की तलवार की धार और उनके जेलखानों की मुसीबतों की कथा सुनाया करे भर अक्ल इस बाजीकरी को शिकस्त देकर ही चैन लेगी। इन धर्म के मक्ताओं ने यानी मोनोपोली होल्डर ने कितने विरोधियों के प्राण नहीं लिए? इसी साल के भीतर कुरान के संरक्षकों ने सात आर्य समाजियों के खून पिए पिछले इतिहास की दास्तान दोहराने की जरूरत नहीं ऐसे बैकुंठ या बहिस्त की खरीद फरोख्त के बाजार भी आजकल खूब गर्म है हिंदुओं का बाजार इस ख्याल से बड़ा ही सुंदर और शानदार नजर आता है इनके यहाँ अदालतों की तरह ईश्वर के यहाँ भी वकालत रिश्वत नजराना बड़े जोरों के साथ चलता है रिश्वत मुसलमान और ईसाई भी देते हैं पर हिंदू इनसे बड़े चढ़े हैं हिंदुओं के हरामखोर धर्मनेता धर्म तादाद में बहुत अन्य धर्मों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है हर मजे भी क्यों उड़ाते हैं लेकिन विशुद्ध सत्य या सनातन सत्य तो इसे बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखता है और चाहता है की मोम को मोम कहा जाए पत्थर को पत्थर अनर्थ अच्छा नहीं मूर्खों के धन से जेब भरने वाले पुरोहित पंडित मौलवी आज मालामाल है जो जनता कथा कहानियों और गपोड़ों पर विश्वास करना छोड़ दे तो हराम खोरों का एक बहुत बड़ा समुदाय अपनी मौत आप ही मर जाए और जल्दी मर जाए एक घोर पापी राक्षस संसार का स्वामी बनाकर आकाश में बैठा देना और फिर उसके नाम से संसार के लोगों को निर्दयता के साथ दोनों हाथ लूटना धर्म है जो उसका भंडा फोड़ करने उठे उसे बड़े बड़े उपाध्याय एमए खानदानी लुटेरे कोसने को खड़े हो गए इन लुटेरों और गुलाम हृदयों को स्वतंत्र विचार वाला मनुष्य सुहाता भी नहीं ये जगत में चक्कर लगाने वाले सच्चाई को फूटी नहीं देख सकते इसमें अपराध किसका है? सत्य का? बीरबल आकाश दीपक के तले बैठकर खिचड़ी पकाता है बाबा नानक इलाहाबाद में त्रिवेणी के जल से अपना करतारपुर का खेत सींचते हैं इन्हें कोई कैसे समझाए जब समझाने वाला खुद नरक की आग में जलने से डरता हो और अज्ञात लोकस्थ मृत लोगों को भर भर लूटे पानी पहुंचा रहा हो तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राधामोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार के लेख